श्रुतस्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्द शंकरोक शंकर शंकर े भगवंतौ राज के ओम नमो नारायण आय ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में बारवां अधिकरण है बारवां अधिकरण अग्निहोत्रादि अधिकरण जिसमें साधन के दृष्टि से नित्य कर्मों का मोक्ष साधन के साथ क्या संबंध है इस पर निर्णय दिया है ऐसे नित्य कर्मों को मोक्ष के संबंध में आराध उपकारक बोलते हैं अर्थात ये क्रम से ज्ञान के लिए उपकार बोलते हैं साक्षात नहीं प्रथम इन कर्मों का अनुष्ठान होगा और अनंतर ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञान मोक्ष संबंधी साक्षात साधन है और कर्म उपासना ध्यान योग भक्ति आदि जितने भी है नित्य कर्म जितने भी है नैमित्तिक कर्म है सारे ये आराध उपकारक होते हैं क्रम से उपकारक होते हैं जिस स्थिति में ज्ञान प्राप्त होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर इन कर्मों के कोई आव... इन कर्मों को लेके कोई कार्य नहीं है इसलिए इन कर्मों की आवश्यकता नहीं ज्ञान काल में भी कर्म को लेकर के कोई कार्य नहीं है तो ज्ञान के पूर्व काल में अधिक्रांत विषय में दत्त कार्य एकत्व विषय में ऐसा कहा भाषी तो पूर्व कालीन होता है तो पूर्व कालीन में अवश्यम कर्तव्य में ये आता है इसको त्यागा नहीं जा सकता इसलिए ये जो भी साधन है शास्त्र में कहे हुए सभी साधन तत्थिति में कार्यांदर को प्राप्त कराता है उसका फल प्राप्त कराता है ये बहुत ही विशेष बात है जो वेदांत के विषय में स्मरण करने योग्य है तो उसमें प्रथम सूत्र में ये कहा था द्वितीय सूत्र के लिए अवतरण दिया था कि यदि ज्ञान के उपरांत पूर्व पूर्वकृत कर्म उत्तर कर्म सारे नष्ट होते हैं तो अब ये अश्लेष विनाश की बात जब आप करते हैं कि ना संबंध हो जाना उस कर्म के साथ संबंध ही नहीं होना और विनाश का अर्थ नाश होता है ऐसे में ये शास्त्रों में ये कर्म का विनियोग के विषय में आया है ज्ञानी के द्वारा संपादित यानी किए हुए कर्म है उनका दो विभाग किया उसमें जो पुण्य पाप है पुण्य है वो सुग्रदों को प्राप्त होगा अर्थात जो ज्ञानी के भक्त जन रहेंगे शिष्य आदि रहेंगे उनको प्राप्त होगा और जो पाप कर्म है यानी के किए हुए पाप कर्म है या उनसे बिना जानकारी या बिना समझे जो कुछ भी हुआ हो बीच में तो उसी का जो फल है वो पापकृत्य है किसका तो ल उनके द्वेष करने वालों के पास जाएगा अर्थात जो उनको निंदा करते हैं नहीं मानते हैं और शत्रुदा भाव रखते हैं असूया करते हैं ईर्ष्या करते हैं तो उनके पास जाता है ये व्यवस्था पहले बताई गई थी इसके विषय में अधिकरण का चिंतन हो चुका है और तीसरा जो ज्ञानी के पास या ज्ञानी की जो संपत्ति है आश्रम आदि जो भी संपत्ति होंगे जिसको दाय कहा जाता है दाय तो ये दाय तो आ, उनके शिष्यों के पास जाएगा जैसा नियम के अनुसार उसके शिष्यों के पास ही जाएंगे और उनके पुत्र आदि क्योंकि यहां पुत्र भी शिष्य होते हैं शिष्य भी पुत्र होते हैं ऐसे स्थिति में तो उनके पास जाएगा तो ये तीन प्रकार की व्यवस्था बताई जो अचल संपत्ति है उनकी यह व्यवस्था और बाकी पुण्य पापों के लिए ये दो विधा बताए एक तो सुहृत को पुण्य प्राप्त होगा और दुष्कृतों को पाप प्राप्त होगा अब ये जो पुण्य पाप प्राप्त हो रहा है ये कि कौन सा पुण्य पाप है इसका अभी निश्चय करना कि जो अश्लेष विनाश के संबंध में कहा गया यह अश्लेष विनाश कौन सा कर्म है कौन सा कर्म से यह होगा तो क्योंकि सभी कर्म नष्ट हो गया जब तो ये कौन से कर्म लेकर के ये दो विभाग दिखाएंगे इसके लिए ये सूत्र आया है अदो अन्या विहे कैशा कहते हैं कि अतः अन्य भी ये पूर्व में उक्त जो अग्निहोत्रा आदि कर्म है ये अग्निहोत्रा आदि कर्म से जो अन्य कर्म है अर्थात नित्य कर्म से नैमित्य कर्म से जो पृथक कर्म होता है उसको काम्य कर्म मानते तो अन्यपी अन्य भी कर्म हो जाते शरीर जब तक स्थित है उस तो समय कुछ ना कुछ कर्म तो होता ही है तो जो अन्य कर्म है वो एक शाम उभयो हो जो सुखृद साधु वृत्यम इत्यादि जो जाबाल शाखा में जो कहे गए हैं ये व्यवस्था के लिए ये कर्म को लेना पड़ेगा जो नित्य नैमित्तिक कर्म से भिन्न जो कर्म है काम्य कर्म के कोटि में जो आते हैं उन कर्मों में इस प्रकार का दो फल माना जा सकता है दोनों फल का विभाजन उसी के द्वारा होगा क्योंकि वो वैसा यदि सफल नहीं होता है फल के बिना कर्म होता है तो उससे का फल प्राप्त तो होगा इन, तो फल सहित कोई कर्म को ही मानना पड़ेगा इसलिए ये जो व्यवस्था है साधुकृत्य और पापकृत्य की व्यवस्था ये इसी प्रकार होना चाहिए मैंने नित्य नैमित्तिक कर्म से भिन्न कर्म जिसके बारे में पूर्व सूत्र में सोलवा सूत्र में जो विचार किया उससे अतिरिक्त कर्म को यहां लिया जाएगा भाष्य में देखिए अतो अग्निहोत्रादेर नित्याद कर्मणो अन्या हि अस्ति साधुकृत्या ये जो अग्निहोत्रादि कर्म है जिनके संबंध में आप ही विचार किया तो ये अग्निहोत्रादि कर्म से अग्निहोत्रादि से पृथक जो कर्म है नित्याद कर्मणा नित्य कर्म से अन्य भी अस्थि साधु कृत्या अन्य भी कर्म होते जो साधु कृत्य कर्म है साधु कृत्य का अर्थ पुण्य कर्म पुण्य संबंधी जो कर्म है धार्मिक कर्म को साधु कृत्य बोलते तो साधुकृत्या जो कर्म है ये नित्य कर्म से भिन्न भी है और या फलम अभिसंध्या क्रिय थे जिसको जिसमें फल मान करके क्रिया किया जाता है अब वो फल मान करके किया हुआ जो आगामी कर्म है माण कर्म है वो तो फल ज्ञानी के पास नहीं जाएगा क्योंकि ज्ञानी के पास कर्तृत्व तो बोध नहीं है कर्तृत्व तो बोध से कर्म का संश्लेष होता है तो कर्तृत्व तो बोध ना होने से वो कर्म उनके पास नहीं जाएगा यद्यपि वो काम्य कोटि में आता है तब भी वो ज्ञानी के लिए वो काम्य नहीं बनता है क्योंकि उसके पास फल नहीं जाता इसलिए फलम अभिसंधा क्रिय दे का फल को लेकर के किया हुआ है ऐसा मानना पड़ेगा क्रियमाण में आगामी में ये जो फल को लेकर के किया हुआ कर्म है तस्याष विनियोग उक्ता एक शाखिना एक शाखा में यानी वेद की एक शाखा में इस प्रकार जो पाठ आता है जो वाक्य आता है सुहृद साधुकृत्याम दुसंध पापकृत्याम इत्यादि इसका ये विनियोग मानना चाहिए तो तस्या हा, विनियोग हा, हा। ये इसी का ये विनियोग मानना चाहिए सुकृत साधुकृत्यापयी इत्यादि जो सुकृत साधुकृत्यापयी इत्यादि जो कहा उसका यही अर्थ समझना चाहिए तस्या तस्वे अघवत् अश्लेश विनाश निरूपणम् इतर एवं इति तो ये, ये जो पाप के समान अश्लेष विनाश का निरूपण किया है ये नित्य कर्म से अन्य कर्मों के विषय में किया तो नित्य कर्म का जो है पाप का संबंध नहीं नित्य कर्म तो आ, वहां साधन के लिए जो मोक्ष का साधन है उसका उपकारक होता है जैसा पूर्व सूत्र में कहा तो उससे जो भिन्न कर्म है उसको अघवत अश्लेष विनाश का निरूपण किया उससे भिन्न को लेकर के विचार किया तो सारे कर्म करने से ये कर्म में जो विभाजन किया है ये विभाजन को ध्यान में रख के समझना चाहिए सारे करने का अर्थ सारे का एक साथ नहीं उसमें जो नित्य कर्म है नित्य नैमित्त कर्मों को एक कोटि में रखा काम्य को अलग कोटि में रखा और संचित आगामी प्रारब्ध इन तीनों को भी करके फिर संचित आदि का जो विशेष बताया वो विनाश हो जाएगा और आगामी का अश्लेष हो जाएगा तो ये अश्लोष विनाश दोनों जो कहा है इस प्रकार काम्य कर्मों को लेकर के कहा है बाकी नित्य कर्मों का स्वतः कोई फल न होने से वो आ, सहकारी बन करके मोक्ष साधन में सहायता करेगा इसलिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान विहित है उसको करना ही चाहिए नैमित्य कर्मों को भी करना चाहिए ये विभाजन से यह स्पष्ट हो जाता है का तो इतरस्त्यापी एवं अश्लेषिति इत्यादि दो अधिकरणों में जो पूर्व विचार किया वो इन कर्मों को लेकर के जो फलाभिसंधिपूर्वक किए हुए कर्म हैं जानी के पास जो कर्म है उनके विषय में यह विचार किया है तथा अब उसका निर्णय क्या है इस विषय में ये जो विषय अभी प्रतिपादित किया इस विषय में एदम जातीय काम्यस्य कर्मणों विद्या प्रति अनुपकार ये जो इस प्रकार के जो काम्य कर्म है ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है ये जो विभाजन करके अभी निर्णय किया अब ये जो काम्य कर्म है ये काम्य कर्म को किसी भी प्रकार से हम उपकारक नहीं मानते किसी भी प्रकार का यहां उपकार उसका नहीं मानेंगे तो एवं जातीय काम्य से कर्मणा इस प्रकार के जो काम्य कर्म है उनका विद्याम प्रति अनुपकारकत्व, विद्या के प्रति ये उपकारक नहीं बनते कुछ लोग काम्य कर्म को भी उपकारक मानते हैं विद्या के प्रति उनका निराकरण करते ऐसा नहीं है काम्य कर्म का विद्या के प्रति उपकार तो नहीं माना है निष्काम कर्मों को माना है और नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म जो नित्य अनुष्ठान करते हैं उनको माना है ये उपकारक बनते हैं सर्वापेक्षा से तो इज्ञाति श्रुते है इत्यादि से जो लिया गया है यज्ञन दान तपसाना शकन योजक यज्ञोदान तपस्व पावना मनीषिणाम आदि आदि श्रुति स्मृतियों में जिन कर्मों का निश्चय किया है ये उपकारक रूप से आते हैं और बाकी तो काम्य कर्म है वो फल देना है उनको तो फल देने के लिए ये व्यवस्था दी गई है जो पूर्व कृत है वो उसका विनाश और उत्तर कृत है उसका संश्लेष आसं, आसं, और वो भी काम्युगा होगा ऐसा करके बताया गया एवं जाति ये काम्य से कर्मण विद्या प्रति अनुपकारक ये काम्य विद्या के प्रति उपकारक नहीं होता ये इस विषय में संप्रतिपत्ति उभयोरपी जयमिनी बादरायण यो के उभयो हो आया अंत में सूत्र में उभयो मैंने दोनों के जयमिनी महर्षि और बादरायण महर्षि दोनों इस विषय में सहमति देते हैं कि ये काम्य कर्म विद्या के प्रति नहीं होते हैं। इस विषय में दोनों सहमत हैं ऐसा इसलिए बार बार कहते हैं यहां कर्म के विषय में कर्मकांड के विषय में चिंतन किया है और उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा में बहुत सारे विषयों पर भिन्न मत है विवाद है उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो गई किंतु पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में अनेक विषय एक है यानी अनेक विषय का निर्णय में सहमति है और ऐसे सहमति कहने का अर्थ होता है कि इसमें और कोई आपको दोबारा विचार करने की आवश्यकता नहीं ये जयमिनी महर्षि बाधनारायण महर्षि दोनों ही यह निश्चय करते हैं तो कहीं भी कोई भी कुछ कहा हो उसके उसको आप त्याग सकते हैं और इनका दोनों का पक्ष दे सकते हैं इसके लिए दृढ़ करने के लिए स्वयं सूत्रकार ये दोनों पक्ष लेकर के कहते हैं अब कोई और पुस्तकों में और ग्रंथों में और कुछ भी लिखा होगा कोई और पक्ष वाले और अपने पंथ के अनुसार कुछ कहेंगे तो वो कोई भी यहां मान्य नहीं होगा ऐसा निर्णय के लिए दोनों का पक्ष लेते माने इन दोनों के बीच में विवाद नहीं कर्म के विषय में निश्चय के लिए जयमिनी महर्षि के जैमिनी सूत्रों को देखना आवश्यक होता है मीमा दर्शन को अब उसमें जो निर्णय हुआ वो निर्णय यहां भी यदि स्वीकार्य हो गया तो फिर उस विषय में कोई और विवाद नहीं होता इस प्रकार से यह सारी व्यवस्था को पक्का कर दिया कि कभी भी कर्म का संबंध में निश्चय करते समय जब भी हम वेदांत का अध्ययन करते हैं और न्याय के विषय में कर्म संबंधी विचार करते हैं तो इन अधिकरणों के आधार पर ही विचार और निश्चय होना चाहिए बाकी कोई भी कहीं भी कुछ भी लिखा हो वो मान्य नहीं है इसके लिए यहां कहा कि ये दोनों पक्ष के सहमती के सहमती की सहमति है इसमें और भाषिकार की सहमति है टीकाकार की सहमति है जब भाष्यकार की सहमति है तो बाकी हमारे परंपरा के आचार्य सभी की सहमति है ये ही किसी को कहते हैं परंपरागत ज्ञान इसका कोई विकल्प नहीं है जो परंपरागत ज्ञान में जो निश्चय किया गया उसका कुछ और पक्ष आप अभी प्रस्तुत करेंगे ऐसा होता नहीं वो मान्य नहीं होता क्योंकि ये सूत्रकार से लेकर के या सूत्रकार के पहले से चल रहे हैं सूत्रकार से हमें प्राप्त होता है तो सूत्रकार से लेकर के अब तक जितने भी आचार्य आए सभी ने उसका ऐसे के वैसे अनुसरण किया इसलिए संप्रतिपत्ति का दोनों में इसमें विवाद नहीं है एक ही पक्ष है दोनों दोनों मिलकर के इसका निश्चय किया कि ये काम्य कर्म कभी भी विद्या के प्रति उपकारगत्व तो नहीं होता है ऐसा निश्चय किया है ठीक है मैं काम्य कर्म विषयम वचनद्वयम यदि सूत्रम अवतार ये थी ये ये जो वचन है ना साध, सुगृद साधु कृत्याम दिशंध पाप कृत्याम इसके विषय में पहले विचार किए थे अब उसका स्वरूप यहां निर्णय किया गया वहां जो निर्णय किया उसको आप स्मरण करेंगे और उसके बाद इसको वहां जोड़ेंगे ये कौन से कर्म की बात कर रहे हैं तो उसी के लिए कहा ये काम कर्म की बात है तदक्षराणी व्याकरोति, उक्त अर्थे दारढ़्यम आचार्यार संवादम दर्शे उक्त विषय में दृढ़ता दिखाने के लिए आचार्य के अन्य आचार्य के भी पक्ष को यहां जोड़ देते हैं सूत्रकार ने स्वयं जोड़ा है एक एकेशम उभयो हो। दोनों का यह पक्ष है यानी हम दोनों का एक ही पक्ष है जय मिनी बादरायण और आचार्य और जय बादरायण दोनों का पक्ष एक ही है इस विषय में ऐसा निश्चय किया इस प्रकार से द्वादश अग्रिहोत्रादि अधिकरण पूरा हो जाता है और उसके बाद अभी त्रयोदश अधिकरण त्रयोदश अधिकरण में न्याय संग्रह नहीं है न्याय संग्रह को न्याय संग्रहकार पूर्व अधिकरण के साथ ही इसका भी अर्थ लगा दिया ऐसा शायद समझते हैं अथवा इस अधिकरण का न्याय संग्रह लुप्त तो हो गया है ये प्राप्त नहीं है इसलिए न्याय संग्रह इसमें नहीं है इस अधिकरण टीका में देखिए पूर्वोक्त अग्निहोत्रादिशु एवं अंग अवबद्ध उपास्ति साहित्य अनियमम निरूपयति। पूर्वोत्त अग्निहोत्रादियों के विषय में भी कुछ विशेष बताना अभी रह गया है कि पूर्वोत्तर अग्निहोत्रादि जो नित्य कर्म होते हैं अग्निहोत्र या है संध्यावंदन इत्यादि जो नित्य नैमित्य कर्म है इनमें अंग अवबद्ध उपास्ति साहित्य अनियम इनमें यदि अंग अवबद्ध उपासना है ये कोई कर्म अंग अवबद्ध होते हैं अंगावस्थ उपासना के साथ संबंध करते हैं अब यहां प्रश्न करना चाहते हैं निश्चय करना चाहते हैं कि अंगा उपासनाओं में जो कहे गए कर्म है इसका अर्थ क्या होगा कोई कर्म के साथ मुख्य कर्म के साथ लगा हुआ कर्म है वो अंगावब्ध कर्म हो गया इसी प्रकार मु... मुख्य कर्म के साथ जो उपासना की जाती है उसको अंग अवबद्ध उपासना करते तो मुख्य कर्म और गौण कर्म ऐसा होता है अंग कर्म तो ये अंग कर्म में अंग उपासना भी आती है तो ये अंग उपासना में जो कहे गए ना ये अभी जब आप यहां के हिसाब से जब साधन करेंगे अर्थात जो अभी मोक्ष के संबंध में उसको प्रयोग करेंगे मोक्ष साधन मान के करेंगे तो वहां प्रश्न होता है जैसे सभी के अंदर प्रश्न होगा हमारे उपनिषदों में बहुत सारे अंगा उपासनाएं आएंगे जो है उद्गी उपासना है ऐसे उपासनाएं हैं जो अंगा वासना है साम उपासना है पंचविध शाम सामित्य आदि उपासनाएं हैं उपासना वो है, तो है। ये इन उपासनाओं को ये मुमुक्षु कैसे करेगा और उनको करते समय ये साथ में मिलाकर के करना चाहिए उसका कोई विशेष फल होगा या नहीं होगा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह निश्चय होना है इसके लिए यह अधिकरण है यदे विद्य कते यद विद्यति ऐसा वाक्य यदे विद्य <laughs> कौती उपनिषदा तद भवति ऐसा उपनिषद में वाक्य आया तो ये जो कर्म है ये अंग अवद्ध उपासना कर्म है और उन कर्मों को करते समय उसमें उपासना भी जोड़ने के लिखा वहां विद्या शब्द का अर्थ उपासना उपासना जुड़ा हुआ कर्म है ऐसा कर्म का भी आचरण यहां हो सकता है उसका विशेष फल होगा ऐसा करेंगे तो दोनों प्रकार के आप कर सकते हैं विशेष फल होगा विशेष फल का विधान किया ये कहना चाहते हैं so, सो यदेव्य विद्य ही ऐसा भी कहा उसके विषय में यहां विचार है भाष्य में देखे समिगतम एदत अनधिकरणे नित्य अग्निहोत्रादिककम कर्मा मुक्षुणा मोक्ष प्रयोजन उद्देश्य कृतम ये पिछले अधिकरण में सम अधिकतम सम्यक ज्ञात हो गया है ये आधिकरण है है है इसके इसके पीछे जो जो पहले का जो आधिकरण है, उसमें यह ज्ञात हो गया जैसे मैंने अभी जो अधिकरण गया अग्निहोत्र आदि अधिकरण इसमें जो ज्ञात हुआ इसमें नित्यम में अधिकम कर्मा जो नित्य अग्निहोत्राधिकर्म आदि से जो अग्निहोत्र के संबंध में यथा आश्रम के अनुसार लिया गया क्योंकि अग्निहोत्रा आदि एक मुख्य नित्य कर्म है इसलिए उसका नाम लिया और उसके साथ संध्यावंदन आदि सभी होगा नित्य नैमित्य कर्म इत्यादि कर्म मुमुक्षु ना मोक्ष प्रयोजन उद्देश्य ना अब मुमुक्षु उसका आचरण कर रहा है विविधिषु मुमुक्षु उसका आचरण कर रहा है तो वो जो मोक्ष प्रयोजन उद्देश्य मोक्ष प्रयोजन उद्देश्य कर रहा अब यह नित्य कर्म है इसमें एक प्रयोजन उन्होंने जोड़ दिया वैसा तो प्रयोजन नहीं था उसका अब वो प्रयोजन जोड़ा है वो मोक्ष के उद्देश्य से कर रहा जो भी हम करते हैं मोक्ष के उद्देश्य से करते हैं उसको एक विशेष स्थान दिया सारे भगवत गीता में आपको यही मिलता है कि मोक्ष उद्देश्य की ये हुए कर्म विशेष स्थिति को प्राप्त करता है वो क्या है उसका फल नहीं होगा और उसको आप ना, ना, नाश भी नहीं करेंगे उसकी कोई हानि भी नहीं होती इत्यादि इत्यादि जो भी कहा तो मोक्ष प्रयोजन उद्देश्य ना मुख्यक्षों के द्वारा आचरित यह कर्म है वो क्या करता है उपात्त दुरीदक्ष हेतु द्वारे ना अब देखिए ये क्रम जो बता रहे हैं इसको ध्यान दीजिए ये एक पंक्ति में भाष्यकार बता रहे हैं सारे वो कैसा काम करता है आगे भी बताएंगे इसी अधिकरण के अंत में भी दो पंक्तियों में पूरे इसके क्रम और व्यवस्था बताएंगे कि कर्म कैसे होते हैं ऐसा दोनों तरफ से है ना कृतम उपात दुरी हेदारे ये उपात्त जो दुरीत है पूर्व में प्राप्त कर्म करते करते दुरी हो गया पाप हो गया उसको उपात दूरित करते जब हम संध्या आदि करते हैं तो संकल्प करते समय उपात्त उपात दुर्धु ऐसा ही बोलते हैं उपात दुरीध को क्षय करने के लिए होता है बोध लोगों को उसका अर्थ भी पता नहीं है क्या करते वो संध्या में कर देते है वो उपात दुरीक्ष है हेतु तो क्लोम कह रहे हैं इसी के लिए वो अंत में जाके मोक्ष प्रयोजन में ले जाना बाकी में जो भी फल होता है बीच में वो कोई आ, फल नहीं है वो अब अंधर स्थिति में है बीच में कुछ कुछ होता है इसलिए उनको संकल्पित करके करेंगे और प्रतिदिन अपने दुरीदों के संबंध में विचार करेंगे और पाप को ध्यान में रखेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा ये इसका बड़ा प्रयोजन होता है इसलिए प्रतिदिन ऐसा चिंतन करना और संकल्प करना उसी के अनुसार ध्यान जप आदि को प्रयुक्त करना आवश्यक होता है क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा होता है तो आगे जाकर के धीरे धीरे पाप करना बंद हो जाएगा नहीं तो ऐसा आप करेंगे नहीं तो मन पूर्व पूर्वकृत कर्मों के अनुसार चलता हुआ पाप करता हुआ भी हिजकेगा नहीं लज्जा नहीं आएगी तो वो नीडर हो जाता है तो यह एक डर पैदा होता है कि अच्छे कर्म करना चाहिए बुरा नहीं करना चाहिए ऐसा आपके ध्यान में रहेगा तो बहुत प्रयोजन होता है इसीलिए यह संकल्प में ऐसा किया जाता है ये भी भाष्यकार कह रहे हैं आप तो दुरीता उपात दूरीद क्षय हेतु द्वारे जो उपात दूरी क्षय है दूरित है उसका क्षय करने के लिए अब कोई भी कर्म करेंगे तो संकल्प की आवश्यकता आप ध्यान भी कर सकते जब भी कर सकते कुछ भी करें उसमें पहले आप किसके लिए कर रहे ये मन में लाना है होता नहीं हुआ होता तो आप करते जाएंगे लेकिन जो शुद्धिकरण होना है वो नहीं हो पाए उसका उद्देश्य होना चाहिए किसी को दुर्द क्षय ऐरुद्वारा दुर्द का क्षय करेगा और सप्वशुद्धि कारणदाम प्रतिबद्यमानम और दुर्द का क्षय होने का अर्थ क्या होगा शुद्धि हो जाएगी सप्वशुद्धि का वो कारण बनेगा अंधकरण शुद्धि का वो कारण बनेगा और अंधकरण शुद्धि को प्राप्त कराता हुआ ये उसका क्रम है फिर क्या होता है मोक्ष प्रयोजन ब्रह्म अधिगम निमित्तत्व यहां तक पहुंच जाता है मोक्ष जो प्रयोजन है उसके लिए जो ब्रह्मा अवगदी चाहिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए उसका निमित्त बन करके। और उसके बाद ब्रह्म विद्या सह एक कार्य भवती थी तब वो ब्रह्म विद्या के साथ मिलकर के एक कार्य होता है यही कर्म है तो नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया वो मुमुक्षु ने किया वो मुमुक्षु करने से ये कार्य होगा तो मुमुक्षु करने से मोक्ष प्रयोजन होगा और उपात दुरीदों का नाश होगा और फिर सत्व शुद्धि अंधकरण शुद्धि होगी और उसी के द्वारा मोक्ष प्रयोजन जो ब्रह्म ज्ञान है उसको प्राप्त करने में वो सहायक होगा और इस प्रकार से ब्रह्म विद्या के साथ एक कार्य होगा जब पूर्व में सूत्रकार ने स्वयं कहा था यह तत्कार्य सूत्र से कहा था ये तत्कार्या एव भवति ऐसा कहा था उसी के कार्य के लिए ही ये होता है इस प्रकार से ये दोनों एक कार्य इस प्रकार बनते हैं अग्निहोत्रा आदि कर्मांग व्यवाश्रय विद्या संयुक्त केवलम जास्त अब यहां विषय का निश्चय क्यों करना है क्योंकि अग्निहोत्रा दो प्रकार के देखे गए हैं एक तो अग्निहोत्र नित्य कर्म है केवल नित्य कर्म है और कर्मांग व्यवाश्रय विद्या संयुक्त भी है यानी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है कर्मांग है और विद्या के साथ अर्थात उपासना के साथ संबंध करने वाले कर्म भी है ऐसा दो प्रकार के देखे तो अग्निहोत्रा आदि जो कर्म है कर्मांग व्यवाश्रय विद्या सम्युक्त ये एक प्रकार और केवल केवल नित्य कर्म है वो दूसरे प्रकार दो प्रकार के देखे तब यहां संशय होता है कि हमें मोक्ष साधन के रूप में इन दोनों प्रकार के कर्मों को करना है अथवा नहीं करना है विद्या संयुक्त कर्मांक्रय विद्या संयुक्त अग्निहोत्रा आदि भी है और केवल अग्निहोत्र आदि भी है इन दोनों का यहां आचरण करना है नहीं करना ऐसा है ऐसा संशय है इसलिए संशय उपस्थित कर रहे क्यों कैसा है बहुत सारे वाक्य ऐसा मिलता है एवं विद्वान यजती ये विद्वां जुहोति यं विद्वान शंसती गायति विद्वान्यति तस्मां विदमेव ब्रह्मण गुरुद नानव विदम तेन उभौ गुरुदो ये तं वेद येद ये सारे श्रुति के बहुत बार पहले आ चुके हैं जो इस प्रकार जानता है जानते हुए यज्ञ करता है अर्थात उपासना भी वहां बोला और कर्म भी बोला यह एवं विद्वान जुहोदी यह विद्वान शब्द से उपासक को लेते हैं उपासना को लेते हैं जुहोदी से वहां कर्म को कहा गया इस प्रकार जानता हुआ जो अग्निहोत्र करेगा उसका विशेष फल होता है ऐसा कहा छोगी में यह एवं विद्वान शमसति जो शमसन करता है ऋग्वेद का कर्म है शमशन स्तुति उसको करता है और यह एवं विद्वान गायती सामगान करता है और तस्माद एवं विदमे ब्रह्म गुरु तो इस प्रकार से जानने वाले जो विद्वान पंडित ब्राह्मण होगा उसी को ही यज्ञ में ब्रह्मा बनाना चाहिए ऐसा कहा तो न अनेवं विदम इस प्रकार से तत्व को नहीं जानता हुआ यानी तत्त कर्म संबंधी उपासना के आंतरिक उपासनाओं को नहीं जानता है तो उसको कभी भी ब्रह्मा नहीं बनाना चाहिए यदि ब्रह्मा बनाएंगे तो यजमान का यज्ञ नष्ट होगा इत्यादि वहां कहा तेन उभौ कुरु तो येदम वेद येद और एक वाक्य आता है कि जो इस प्रकार उपासना संबंधी रहस्य को जानता है वो भी कर्म करता है और ऐसे आंतरिक रहस्य को नहीं जानता वो भी कर्म करता है दोनों को फल मिलता ऐसा भी वाक्य ये भी छंदों के में है प्रथम अध्याय तो इत्यादि बहुत सारे वाक्य हैं ये क्या कह रहे हैं विद्या संयुक्त अस्थि केवलम अभी अस्थि ऐसा प्राप्त होता है के विद्या संयुक्त भी अग्निहोत्रादि है और केवल अग्निहोत्रादि भी है नित्य कर्म में ये दोनों है अब दोनों प्रकार से वाक्य वहां उपस्थित किया तत्र तचार अब इस विषय में विचार करना निर्णय करना क्या करेंगे कैसा करेंगे किम विद्या संयुक्त में अग्निहोत्रादिगम कर्मा मुमुक्षो विद्या तया सह एक प्रतिबद्य थे क्या अभी कर रहा है तो मुमुक्षु कर रहा है तो विद्या संयुक्त ही अग्निहोत्र आदि कर्म जो नित्य कर्म है वो मुमुक्षु के लिए विद्या हेतु बनेगा और विद्या के साथ मिलकर के एक कार्यत्व तो जो ब्रह्म विद्या को संपन्न कराएगा ऐसा आप समझना चाहिए अथवा न केवल केवल नहीं होता है केवल अग्निहोत्र आदि विद्या संयुक्त नहीं होगा मुमुक्षु को केवल अग्निहोत्रा आदि का अनुष्ठान नहीं करना है जो विद्या संयुक्त उपासना संयुक्त अग्निहोत्रा आदि विशेष उपनिषदों में प्रतिपादित है ये ज्यादा उपनिषदों में ही मिलते है ये विद्या संयुक्त कर्मों के विषय में तो इसी का अनुष्ठान करना है जो कि उपनिषद मुमुक्षों के लिए कहे गए उपनिषद का जो विषय है वह मुक्षु का विषय है इसलिए उसी के अनुसार करना चाहिए आता उत उदमन अथवा विद्या संयुक्त केवलम च विशेषेण क्या विद्या के द्वारा संयुक्त उसको भी करें केवल दोनों ही करें दोनों प्रकार से भी कर सकता कौन सा लेना चाहिए तो विद्या संयुक्त लेंगे तो केवल उपनिषद में प्रतिपादित सारे आ जाएगा और केवल भी लेंगे तो जो पूर्व में नित्य कर्म का विधान जो अग्निहोत्र आदि प्रकरण में वेद में विहित है वो सभी आ जाएगा इसलिए दोनों के विषय में प्रश्न करते हैं तो कुतः संशया कहते हैं कि ऐसा संशय क्यों हुआ संशय का हेदु क्या है तो तम येदम आत्मनम यज्ञन इति ऐसा कहा है तमेदम आत्मान यज्ञ विविधिशंधि में यज्ञ शब्द का प्रयोग किया अब वो कौन सा यज्ञ है विद्या संयुक्त उपासना सहित यज्ञ है उपासना रहित यज्ञ है उपनिषदों में प्रतिपाधित यज्ञ है अथवा कर्मकांड में प्रतिपादित यज्ञ कोई विभाजन विशेष कथन नहीं है तो क्या किया जाए तो कैसे जाना जाए इसलिए यहां संशय हो गया क्योंकि यज्ञादि नाम अविशेषण ना आत्मवेदन अंगत्व श्रवणा हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष पाना चाहते हैं तो यज्ञादियों का अनुष्ठान करना है साधन का सहायक है ये कहा गया तो हमें यह संशय हो गया कि ये किस प्रकार अनुष्ठान करना चाहिए उपासना शहीद करना चाहिए कि उपासना रहित भी कर सकते हैं क्या तो विद्या संयुक्त अग्निहोत्रा देर विशिष्टत्व अवगमा अब दूसरी बात यह है कि जो विद्या संयुक्त जो अग्निहोत्रादि है उनको विशेष कहा गया विशेष बोला जो विद्या रहित है और विद्या सहित है इनमें विद्या सहित उपासना सहित जो कर्म है उनको शास्त्रों में विशेष कहा गया तो इसीलिए वो संशय होता ही है उसका अनुष्ठान करना और बाकी जो नित्य कर्म तो बहुत प्रसिद्ध है नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए तो आ, कहा ही है तो वो भी तो करना ही है तो किम ताबत प्राप्त इन दोनों में आपको क्या लगता है पूर्ववादी को अपने पक्ष रखने के लिए अवसर देते हैं कहते हैं आपका पक्ष क्या है पूर्ववादी कहते हैं विद्या संयुक्त कर्म अग्निहोत्रा आदि कम आत्मविद्याशेषत्व प्रतिपद्य नीन ये जो है ना ऐसा समझना ठीक होगा कि विद्या सहित जो कर्म है अग्निहोत्रा आदि है वही आत्मविद्याशेषत्व को प्राप्त करते हैं ना कि विद्या रहित जो केवल कर्म है केवल कर्म आत्मविद्या के लिए सहायक नहीं है किंतु अग्निहोत्र आदि जो विद्या शहीद है उपासना शहीद है जो विशेषता उपनिषदों में प्रतिपादित हैं वे ही विद्या के सहकारी साधन होते हैं दूसरे केवल नहीं होता ऐसा हमारा पक्ष है कारण क्या है कहते हैं कि विद्या उपेद से विशिष्टत्व अवगमान विद्याहीना जो विद्या रहित केवल कर्म है उनमें से विद्या विशिष्टत्व जो कर्म विद्या विशिष्ट जो कर्म है उसको विशेष माना गया विद्या उपेद जो कर्म है विशिष्टत्व अवगमान विशिष्ट माना गया तो इसलिए उसका अनुष्ठान होगा तो विशिष्ट का विशिष्ट बल होता है और विद्याहीन तो केवल कर्म है वो तो नित्य कर्म के रूप में अनुष्ठान करते हैं और विद्या विशिष्ट में विशेषता होती है जैसे कहा यदा रेव जुहोदे तदह पुनर्मृत्युम जयत्यव विदान इत्यादि श्रुतिभ्या श्रुति में बहुत विशेष बल कहा इस प्रकार से रहस्य विद्या को उपासना को जान करके जो कर्मी एक दिन भी हवन करता है एक बार एक दिन भी हवन करता है तो उसको तो पुनर्मृत्यु यदि वो तुरंत उसको फल प्राप्त हो जाता है उसी दिन वो मृत्यु को पार करता है ऐसा कहा गया ऐसे स्तुति मिलती है तो यदा होती, जिस दिन ही करता है उसी दिन पुनर्मृत्युम अपजयती मृत्यु को पार करता है मृत्यु को जीतता है एवं विद्वान इस प्रकार से जान करके यह विद्वान शब्द का प्रयोग करते यहां उपासना को सहित जान करके ऐसा किया है इत्यादि इत्यादि श्रुतियों से ये मालूम पड़ता है कि इसका विरोध विशेष फल है तो जो विशेष फल है उसका अनुष्ठान करना चाहिए और भगवदगीता में भी कहा बुद्धिया युक्त हो ये आप कर्मबंधम अब वहां भी ये कहा कि आप बुद्धि से युक्त ये इस प्रकार से कर्म करोगे तो कर्म बंध, बंधन से मुक्त हो जाओगे तो यहां बुद्धि शब्द से विद्या को लिया है तो विद्या संयुक्त कर्म से कर्म बंधन से मुक्त होता है ज्ञान से सहित इस प्रकार से आंतरिक रहस्य को जान करके यदि आप इसमें प्रवृत्त होते हैं तो उसका फल होता है ये कहा दूरेण शवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय इत्यादि स्मृतिभ्य भगवदगीता में भी ये कहा कि ये जो केवल कर्म है ना यह तो बहुत दूर है लेकिन विद्या सहित जो कर्म है बुद्धि योग बुद्धि संबंधी मन मनज्ञान सहित जो कर्म है इस प्रकार कर्मकांड को कर्मकांड के रहस्यों को जान करके जो कर्म होता है हे धनंजय ये तो बहुत विशिष्ट होता है और उसका फल बहुत विशिष्ट होता है इत्यादि स्मृति तो यह श्रुति स्मृति दोनों ही इस पर अपने पक्ष देते हैं और श्रुति स्मृति दोनों कहते हैं कि इस प्रकार से विद्या सहित कर्मों को ही मोक्ष के साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए ये कहा ठीक में देखिए पिछले पृष्ठ में यह अंतिम पंक्ति है स्रउद ब्रह्मधि हेतुतया प्रकृत नित्यकर्म स्वामित्यकर्मसु अंकाश्रित विद्या संयोग अनियम वादा अत्र प्रासंगिकी पादा संगति ये स्रउ ब्रह्मधी के कारण ब्रह्मज्ञान के कारण बनने वाले प्रकृत नित्य कर्मसु जितने नित्य कर्मों के बारे में चर्चा की है जो अभी ब्रह्मज्ञान के लिए हेदु बनेंगे ऐसे कहे अंक आश्रित विद्या संयोग अनियम इनका इनके विषय में ये नियम नहीं कहा गया कि ये अंक आश्रित कर्माक आश्रित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा विशेष निश्चय नहीं किया तो अंग आश्रित अंग आश्रित विद्या के साथ संयोग करके अनियम होने से उसका नियम विधान यहां किया जाएगा वो कैसे करना है यानी दोनों प्रकार से कर सकते हैं ये निश्चय करेंगे ये प्रासंगिक वादाधि संगति है प्रसंग से आया हुआ क्योंकि पिछले अधिकरण में कर्म करना है ये निश्चय किया तो कौन सा कर्म करना है ये जानना प्रसंग आ गया तो जानने का प्रसंग में यह कहा गया केवल कर्मणों मोक्ष अन्वय सिद्धि ही पूर्व में केवल कर्म से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी केवल कर्म नहीं होगा विद्या उपेदस्थ विशिष्टत्वाद विद्या विहीना ऐसा कहा तो विद्या उपेद जो कर्म है वही विशिष्ट माना गया है विद्यारहित जो केवल कर्म है वो तो केवल कर्म है वो तो विद्या में सहकारी नहीं होगा सिद्धांत तस्या भी पारंपरिया तीमत्वा विमृश्य पूर्व पक्ष तो सिद्धांत में वो भी परंपरा से हेतु बनता है कौन सा जो केवल कर्म है वो भी परंपरा से हेतु बनता है ये निश्चय करेंगे इसी दृष्टि से पूर्वपक्ष को यहां भाष्यकार ने किम तावत प्राप्त इत्यादि करके उपस्थित किया पूर्व भाष्य की टीका है अविशेषद यज्ञ इत्यादि श्रुदेर उमणो विद्यांगता आशंक केवल यहाँ एक देशी पूछता है तपसा अनाशकन ये जो वाक्य है इन वाक्यों में यज्ञ शब्द का सामान्य ग्रहण किया ये कोई विशेष यज्ञ का कथन वहां नहीं हुआ कहा यह जो वाक्य जिस वाक्य को लेकर के आप यज्ञादि को साधन बनाया है उस वाक्य में सामान्य यज्ञ का विधान किया तो यज्ञ का विधान किया तो दोनों का ग्रहण होगा जिस प्रकार से यज्ञ सांग यज्ञ है और अंगहीन यज्ञ है दोनों का विधान हो सकता इसमें क्या दोष है तो कहते हैं ऐसा नहीं ब्राह्मणाया दुक्ते विदुषे न तद्धीनायी विशेष लाभा ब्राह्मण को दान देना चाहिए ऐसा विधान किया तो ब्राह्मण आय अब ऐसा केवल ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करने पर भी अर्थात यह होता है जो विद्वान ब्राह्मण है षडंग वेदविद है वेद का अध्ययन करते हैं नित्य संध्या वंदन करते हैं और गायत्री आदि का जप करते हैं वही ब्राह्मण दान लेने के लिए अधिकारी होता है और दूसरा ब्राह्मण वो नहीं ले सकते दूसरा लिए तो उसको भाग लगेगा इसीलिए वो जो आ, प्रतिग्रह जिसको कहते हैं जो प्रतिग्रह दोष है वो लगता है उसको इसलिए ब्राह्मणाय कहने से अर्थ आ जाता है कि विद्वान ब्राह्मण को ही देना चाहिए अर्थात ये जो कर्मकांड करते हैं और नित्य कर्मों का पालन करते हैं उन्हीं को देना चाहिए बाकी को नहीं देना चाहिए यह अर्थ होता है तो कोई भी ब्राह्मण वेश में होगा तो उनको दे दिया तो ऐसा नहीं होता उपात्र नहीं होते वो अधिकारी नहीं है इसलिए विशेष लाभ उसी से होता इसी प्रकार यहां यज्ञ कहने का अर्थ होगा प्रसंग से यहां विद्या सहित विशेष यज्ञ को ही लिया जाएगा सामान्य सामान्यज्ञ ऐसा करना ठीक है यह पूर्वपक्ष का अभिप्राय है तो विद्या सहित से कर्मणों वैशिष्ट मानवाहा उसके लिए उन्होंने प्रस्तुत किया प्रमाण प्रस्तुत किया यद रेव जुहोदी तदा पुनर्मृत्युंजय दी उपनिषद का वाक्य प्रस्तुत किया आगे टीका देखिए केवल से अग्निहोत्रादे धी हेतुत्व अभाव मोक्षान्वय नाप्त ना ऐसा ही पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि केवल जो अग्निहोत्र आदि है ये ज्ञान का हेतु नहीं बनता है इसलिए मोक्ष के साथ इसका अन्वय संबंध नहीं जैसा भाष्यकार ने कहा जो ब्रह्मज्ञान के साथ संबंध करने वाले हैं ये केवल अग्निहोत्र नहीं करेगा और विशेष जो है विद्या संयुक्त अग्निहोत्र रहस्य को जानकर के जो अग्नि उतरा दिए वो करेगा दूसरा नहीं करता तो स्रोदय अर्थ स्मृति में श्रुति में विहित जो अर्थ है उसके लिए वो आगे सिद्धांत एवं प्राप्ते प्रतिपाद्य इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ऐसा प्रतिपादन किया जाता है ये यदेव विद्य सूत्र आया श्रुदी को लेकर के सूत्र आए सत्य आपने जो कहा ये ठीक है क्या है कि विद्या संयुक्तम कर्म अग्निहोत्राधिगम विद्याहीनाद कर्मणो अग्निहोत्रादिर विशिष्ट ये बात आपने जो कही है ये सत्य है क्यों क्योंकि विद्या संयुक्त अग्निहोत्रादि कर्मा विद्या रहित अग्निहोत्रादि कर्म से विशिष्ट होता है अवश्य ही वो विशिष्ट है विशेष फल देता विद्वान ब्राह्मणों विद्याहीनात ब्राह्मणात् जैसा आपने कहा कि विद्वान ब्राह्मण विद्याहीन ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है तो उसी को दान दिया जाता है ऐसा ही यहां रहित कर्म से वासना कर्म से, रहित कर्म से रहस्य विद्या रहित कर्म से रहस्य विद्या सहित कर्म विशेष होगा ऐसा तो ठीक है किंतु तथा अत्यंतम अनपेक्षम विद्याहीनम कर्म अग्निहोत्रा कहते हैं फिर भी ये विद्या विहीन माने रहस्य विद्या रहित जो केवल अग्निहोत्रा है इसकी भी अत्यंत अनपेक्षा नहीं है इनकी अपेक्षा ही नहीं इनकी उपेक्षा की जाती है ऐसी बात नहीं है इनकी भी अपेक्षा अत्यंत अनपेक्षा ऐसा नहीं इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ऐसा अब देखो अब ये वेदांत में अग्निहोत्र आदि कर्मों का क्या स्थान दिया और वो मोक्ष के लिए कैसे साधन आता है केवल केवल अग्निहोत्र को भी ले रहे उसको भी छोड़ा नहीं है केवल अग्निहोत्र को नित्य कर्म हो और अग्निहोत्र आदि से संध्यावंदन जो भी होता है नित्य कर्म को कर रहा है उसको रहस्य ज्ञान नहीं है वो अग्निहोत्रा के संबंध में जो उपनिषद विद्या है उसका ज्ञान नहीं होनिषद का अध्ययन नहीं किया है बिचारा वो तो केवल कर्म का अध्ययन किया कर्मकांड भी जानता है और उसी के अनुसार कर्म कर रहा है तो उसकी भी योग्यता होती है जो संस्कार होते हैं षोड़श संस्कार के साथ में जो संस्कार आते हैं अष्टाचतवार संस्कार जो भाष्यकार ने कहा है तो इन संस्कारों में ये सब आता है इससे वो संस्कारित होते हैं क्योंकि अंतकरण शुद्ध होता है भाष्यकार ने माना इसीलिए ऐसा ही उसका वो प्रयोजन होगा यह अत्यंत अनपेक्षा ऐसी बात नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कि उसके लिए पात्रता होने पर उसके अनुसार जो कर्म विधान आपको प्राप्त होता है उसी के अधिकारी होने पर वो भी आप अनुष्ठित किया जा सकता है और ये जो विद्या सहित जो कर्म है वो तो विशेष है ही उसको तो छोड़ा नहीं जाता देखो इतना सब स्पष्ट इधर लिखा हुआ है फिर भी इधर बहुत लोग जो है इस पर अनावश्यक जो है अपने पक्ष में रखते हैं और कर्म को बिल्कुल निंदा किया है इत्यादि करके भाष्यकार के ऊपर आरोप करते हैं और इस आरोप को लेकर के बहुत सारे दो ने भाष्यकार से विरोध किया इसी आरोप को लेकर के या तो उन्होंने तत्वज्ञान के विषय में जो प्रतिपादन किया उसका रहस्य को नहीं जाना और ना ये इस प्रकार के कर्म की व्यवस्था और अन्य की व्यवस्था जो की है इस प्रकार भी नहीं जाना और ऐसा करके करते हैं और भाषिकार के परंपरा में यानी मठों में जो विधान चलता है आप अभी भी देखेंगे मठों में बिल्कुल वैदिक परंपरा के पद्धति से वहाँ सारा नियमों को करते हैं और अग्निहोत्रा आदि इत्यादि करने के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं वहाँ के जो पीठादी रहते हैं उनको यही कराते हैं सभी से कराते हैं वो सब कुछ किया जाता उस पर भी कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि बोलते हैं कि ये वेदांत का नहीं है ये वेदांत ये कहा कर्मकांड चलता है वेदांत नहीं चलता वो वेदांत नहीं जानता ऐसा ऐसे भी बोलते हैं और ये सब कारण क्यों है क्योंकि ये जो भी ऐसा बोलते हैं उनको ये सोचना चाहिए अब भगवान शंकराचार्य जी के परंपरा में आए हुए ये मठ है और मठों की परंपरा को हम अटूट मानते हैं स्थिर मानते हैं यानी बीच में से कहीं से आ गया ऐसा नहीं है ये सब चरित्र भी इतिहास भी उसी के संबंध में है तो उसको मानना ही चाहिए अब आप उसको स्थापित कर सके नहीं सक, कर सके मानना चाहिए और भले ही हम माने कि आचार्य जी ने ये आरंभ नहीं किया बाद में कोई आरंभ किया ये भी माने यदि क्योंकि अभी हमारे पास प्रमाण नहीं है कि उन्होंने आधार किया तो परंपरा जो चल रही है कभी भी परंपरा पर अविश्वास नहीं होता है क्योंकि आप ये अभी जो चल रहा है आप बोलेंगे पहले कोई आचार्य ने अपने आप बदल दिया आज सभी ने अपने आप सुधार तो किया सुधार तो एक एक आते हैं तो अपने सुधार करके जाते हैं लेकिन वो परंपरा के विरुद्ध में कोई सुधार नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे आचार्य को पीठ में रहने के अधिकारी नहीं होता कोई पीठ में कोई आक्रमण करके अधिकारी नहीं बनता जैसा राजा महाराजा लोग जो है दूसरे राज्य पर आक्रमण करके देश पर आक्रमण करके वहां राजा बन जाते हैं ऐसी परंपरा तो हमारे पीठों की नहीं है वहां तो बिल्कुल नियम के अनुसार बिल्कुल नियम के अनुसार जो निश्चय होता है निर्णय होता है और जो चयन होता है उसी के अनुसार जाता है तो इतने सारे कुछ मानते हुए भी ये मानते हैं क्यों उनको इस बात को कैसे भाष्यकार ने समझाया इसका ध्यान नहीं शायद नहीं है इसीलिए तो ऐसा कह रहे हैं नहीं तो हो ही नहीं सकता है ऐसा कैसे हो सकता है अब बदलने वाले भी अपने परंपरा को छोड़ करके बदलेंगे नहीं ऐसे हम आचार्यों पर आरोप लगा ही नहीं सकते ऐसे कैसे हम उनके ऊपर ऐसा सोच सकते हैं इसलिए कोई कोई ऐसे नहीं जानते हुए कड़ाक्ष करते हैं कि केवल वहां कर्म का चलता है बाकी वहां कुछ और चलता नहीं ऐसा नहीं है जो भी परंपरा में वैदिक परंपरा में रक्षित होने की बात है उनको रक्षा करते हैं और उसी को रक्षा करने के लिए मठ पीठों को बनाया वही परंपरा से अन्य सभी मठ चल रहा तो कोई कहीं वहां कर्मकांड के ब्राह्मण बालक मिलते हैं तो उनको अध्ययन कराते हैं और कोई वेदांत का अध्ययन करना चाहते हैं तो उनको वही कराते हैं और उसी के रक्षा के लिए वो सब कुछ व्यवस्थित हो क्योंकि ये ब्रह्म विद्या के संबंध में साधन माना गया है दोनों की तरफ से भी साधन माना है इसलिए अत्यंत अनपेक्षा करके उसको निंदा करने या त्यागने की बात नहीं उसी पर कटाक्ष भी नहीं करनी चाहिए ऐसे कहा कस्मात क्यों ऐसा माना गया कि दोनों को आप क्यों मानते हैं क्योंकि यही कारण है तम एदम आत्मान यज्ञ विविदिशंती ये इसमें यज्ञ शब्द का सामान्य प्रयोग किया है अविशेषेण अग्निहोत्रादे विद्या हेतुत्व श्रोतत्व ये अविशेष रूप से अर्थात सामान्य रूप से ये विद्या के लिए विविध संधि का तो क्या विद्या प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की इच्छा से यज्ञ आदि का विधान किया इसलिए सामान्य विधान है वहां विशेष को अलग नहीं किया यह श्रोता है अब ये प्रश्न करते हैं अभी हमारे मन में भी यह प्रश्न होगा वो प्रश्न करते हैं भाषिक ननु विद्या संयुक्त से अग्निहोत्रादे विद्या विहीना विशिष्टत्व ये हमने कहा था कि विद्या संयुक्त जो अग्निहोत्र आदि है उसी से विद्या संयुक्त अग्निहोत्र आदि विद्याविहीन अग्निहोत्र आदि से विशिष्ट होता है क्योंकि जो विशिष्ट है उसका अनुष्ठान करना चाहिए सामान्य का अनुष्ठान क्यों करें ऐसा नहीं होता विशिष्ट का अनुष्ठान करना चाहिए तफल होता है तो विद्याहीनम अग्निहोत्र आदि आत्मविद्या हेतुत्व अनपेक्ष में इसलिए जो विद्या केवल अग्निहोत्र आदि है ये तो आत्मविद्या के लिए अपेक्षा नहीं है उसकी आत्मविद्या में उसका कोई प्रयोजन नहीं तो आत्मविद्या हेदुता उसमें नहीं रहेगी जो विद्या सहित उपासना सहित जो कर्म का अग्निहोत्र है उसी में विशेष रहेगा विद्याहीन में नहीं रहेगा ये हमने कहा था क्योंकि विद्या सहित का विशेष फल माना जाता अब देखिए उसका उत्तर दे ऐसी बात नहीं है इसमें क्या है ऐसा नहीं आप जैसा आपने मती से समझ रहे हैं इस बात को ऐसा नहीं है क्या है कि विद्या सहाय से अग्निहोत्रा देर विद्यानिमित्ते न सामर्थ्यतिशयन कि ये जो विद्या सहायक जो अग्निहोत्रादि है ना विद्या सहाय से अग्निहोत्रादि है उसमें विद्या के निमित्त से ही विद्या शब्द का उपासना लेना यहां दोनों विद्या आएगा कभी उपासना के लिए भी विद्या शब्द प्रयोग करता है ब्रह्म विद्या के लिए भी करता है इस साधिकरण में और पिछले अधिकरण में दोनों को संयुक्त करके किया है आपको वाक्य देकर के निश्चय करना पड़ेगा यदि वाक्य का तात्पर्य समझ में नहीं आया तो आप अर्थ नहीं कर पाएंगे ये कौन से विद्या की बात कर रहे तो यह विद्या दोनों विद्या की बात एक ही साथ कर तो विद्या सहेद सहाय से विद्या निमित्तेन होगा उसमें क्या आ जाएगा कि विद्या के निमित्त से विद्या उसमें जुड़ने के कारण ही सामर्थ्य आदिशय आ जाएगा एक आदिशय फल वहां होता है जो श्रुति में स्वयं कहा यदे वह विद्या करो दी श्रद्धया उपनिषद तदेव वीरवत्तरम भवति, ऐसा वाक्य वहां स्पष्ट है कि विद्या के सहित श्रद्धा से रहस्य विद्या को जान करके जो इस प्रकार सामगान करता है अग्निहोत्रा आदि करता है उसको विशेष बल होगा ऐसा कहा है स्मृति में इसीलिए आत्मज्ञान प्रति कश्चित कारणत्व अतिशय भविष्यति। उसी से क्या होता है कि ये विद्या सहित हो गया ना उपासना सहित कर्म हो गया तो कर्मांकद्ध उपासना है तो उपासना सहित कर्म होने पर उसमें आत्मज्ञान के प्रति उसका कुछ विशेष कारणत्व अतिशय आ जाए यह हमको मानना पड़ेगा जैसा कर्म में विशेष अतिशयत्व तो आ गया इसी प्रकार वो जब उसी के शहीद में आप कर्म करें उपासना करेंगे उपासना सहीद कर्म करेंगे तब वो भी आत्मज्ञान के उपकारक बनता कैसे विशेष होगा उस कारणत्व तो अधिशय उसमें आएगा क्योंकि उपासना भी उसमें जुड़ गया है जिसको ईशावासी में जो कहा विद्याम ज विद्याम जस्त वेदो भय गुमसा विद्या मृत्यु संबोधिम जाबोधिम इत्यादि जो भी कहा है ये सब इसी उद्देश्य से कहा है उपासना को और दोनों को जोड़ करके कहा गया विशेष बल होता है और वो विशेष बल के कारण यहां भी उसका वो भी सहायक हो जाएगा इसलिए कारणत्व तो अतिशयो भविष्य कारणत्व तो विशेष इसमें सिद्ध हो जाता है न तथा विद्या विहीन से उत्तम कल्प ऐसा जो विद्या रही तो जो केवल कर्म है उसमें यह विशेष बल नहीं आता है ये तो हम मानते हैं को केवल कर्म है किंतु उसमें कोई फल नहीं आता ऐसा हम नहीं कहते हम तो ये कहते हैं कि उसका फल आता है लेकिन विद्या सहित उपासना सहित जो कर्म करते हैं उसके फल में इसके फल में अंदर है और आत्मज्ञान का सहायक बनते समय भी ये दोनों में अंदर रहेगा जो केवल कर्म रहेगा और विद्या सहित कर्म रहेगा दोनों में विशेष अंदर रहेगा ऐसा मानना चाहिए ये तो हम स्वीकार करते हैं न तो यज्ञ विविधि संधि अब ये जो यज्ञ विविदिशंधी ये वाक्य है इसमें तो अविशेषेण आत्मज्ञान अंग्रुत अग्निहोत्रा देर अनांगत्व शक्यम इतने कारण से आपका जो अभिप्राय है विद्या हीन में सामान्य ही है उसको आत्मविद्या के लिए ब्रह्मज्ञान के लिए सहायक नहीं मानना चाहिए जो आपका कहना है ये उचित इसलिए नहीं है क्योंकि यज्ञन विविदिषंती ये वाक्य में अविशेष रूप से आत्मज्ञान के अंग रूप में अग्निहोत्र आदि को स्वीकार किया अविशेष रूप से यानी जो भी यज्ञ आदि है उसको स्वीकार किया काम्य को छोड़ते हैं काम्य को पहले अलग कर, कर दिया तो ये जो नित्य कर्मों में जो भी करते हैं उसको आत्मज्ञान के अंग रूप से श्रोत है उसको स्वीकार किया है तो ऐसे स्थिति में अनंगत्व सक्य मत अभ्युपगंत उसको अंक रहित नहीं माना जा सकता उसका प्रयोजन है ही ऐसा नहीं बोल सकते जब सामान्य रूप से कह दिया तो उसका बिल्कुल प्रयोजन नहीं है वो कोई काम में नहीं आने वाला ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि ये विविध संधि में ये कहा गया उसको भी वहां रखना पड़ेगा और अन्यत्र भी कहा भकाई जगह भाषाकार ने पहले भी कहा और उपनिषद भाषाओं में भी यह है कि जो कृत उपास होते हैं और कृतकर्मा होते हैं ऐसे जो साधक होते हैं उनका ज्ञान संबंधी जो विचार है ज्ञान संबंधी जो साधन है वो अनायास सिद्ध होता है उसमें पुष्टि होती है ऐसा कहा है तो कृतोपास्थि में विशेष शक्ति रहेगी वो शास्त्र का अवलोकन अवगाहन जल्दी कर सकता है और उसके मन में वो स्थिर हो जाएगा जैसा कल हमने कहा इसलिए नित्य कर्म के सहायता के बिना वो शास्त्र का अवगाहन नहीं कर सकता वो शास्त्र को समझने पर भी वो उसमें निष्ठा नहीं आएगी उसको प्रवृत्ति में नहीं ला सकेगा वो खाली बुद्धिगत रहेगा कार्य में नहीं दिखाई पड़ेगा तो कार्य में दिखाई पड़ने के लिए जो छांदों के उपनिषद के सप्तमा अध्याय में सनत कुमार नारद संवाद में कहा हुआ जो क्रम है विज्ञान से लेकर के मनन आदि जो श्रद्धा इत्यादि का जो क्रम बताया वो क्रम को देखना चाहिए जो जो श्रद्धा रखता है वो मनन करता है और जो मनन करता है उसका उसी में निष्ठा होती है और जिस पर निष्ठा होती है उसको करता है और जो करता है उसका फल होता है ऐसा कहा बिल्कुल क्रम से कहा तो इसके बिना नहीं हो सकता आप करेंगे नहीं निष्ठा रखेंगे ऐसा नहीं होता तो करना पड़ेगा और करने के लिए ये जानना पड़ेगा इसीलिए दोनों का अलग किया वहां कृतोपास्ति अकृतोपास्ति और कृतकर्मा अकृत कर्म अलग करके विभाजन करके कहा और ईशावासी आदि भाषी में भी ये सिद्ध है इसीलिए बिल्कुल छोड़ नहीं सकता है ये कहा तो तथा ही श्रुति अब वो श्रुति क्या कहती है देखिए यदे विद्य करोदी श्रद्धपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवती तो इसमें स्पष्ट है कि विद्या संयुक्त कर्मणो अग्निहोत्रादे जो विद्या संयुक्त कर्म है अग्नि होता है वहां प्रसंग से सामगान आदि है लेकिन उसी से अग्निहोत्रादि को भी लिया जा सकता है ऐसे जो अग्निहोत्र आदि है वीरवत्तरत्व अभिधाना उसमें विशेष वीर प्रकट कराया अधिश्चय वीर इसलिए वीरवत्तर तर प्रत्यय लगाया वो वीरवत्तर होता फल देता और उसका यह अर्थ नहीं है कि अतिशय फल होता है तो बाकी कोई फली नहीं होता ऐसा नहीं है बाकी में फल है वीर्य है शक्ति है लेकिन इसमें अधिक शक्ति है जैसा कोई बुद्धिमत्तर बुधि, होता अधिक बुद्धिमान होता इसका मतलब बाकी कोई बुद्धिमान नहीं है ऐसी बात में जो बाकी बुद्धिमान है इसलिए तो यह अतिशय बुद्धिमान है उन अनेक बुद्धिमानों के बीच में या दो बुद्धिमानों के बीच में एक बुद्धिमान ज्यादा है तो उसको बुद्धिमत्तर बोले और सामान्य होगा तो बुद्धिमान हो जाएगा ऐसा ही यहां भी किया तो सामान्य अग्निहोत्रा आदि नित्य कर्म वीरवत्त है वो भी प्रयोजन करता है लेकिन उसको उपासना सहित करेंगे तो वीरवत्तर होता है जैसा सोना में सुहा बोलते ऐसे विशेष फल होता है उसमें जो डबल फल माना जाए तो इसीलिए क्रदो उपास में भेद हो जाता है तो क्रद उपास्ति होगा तो उसको ध्यान ज्ञान आदि सभी जल्दी सिद्ध हो जाएगा अग्र तो यह तो नहीं होता तो इसीलिए स्वकार्यम प्रति कंचित अतिशयम ब्रुवाणा तो इसी प्रकार स्वकार्य के प्रति विद्या सहित कर्म के कार्य के प्रति विशेष अध्रुवाणा श्रुति शस्त्र विद्या विहीन से तस्व तत्प्रयोजन प्रति वीरवत्व दर्शयती तो विद्या विहीन जो सामान्य कर्म है उसका भी उस प्रयोजन के लिए ये भाषाकार ने वो शब्द भी छोड़ दिया तस्से ही वह प्रयोजन जो वीर्यवत्तर का प्रयोजन है वही वीरवत का भी प्रयोजन है दोनों का प्रयोजन एक है वो एक थोड़ा जल्दी करता है वो अधिक करता है और दूसरा थोड़ा धीरे करता धीमे धीमी गति होगी उसकी इतना ही है प्रयोजन नहीं ऐसा मत कहिए इसलिए अग्निहोत्र आदि भी प्रयोजन का है यदि ऐसा आप कोई प्रयोजन नहीं कहेंगे तो सारे लोग अग्निहोत्र करना छोड़ देंगे और कर्म का न, नाश हो जाएगा वैदिक परंपरा के ही नाश हो जाएंगे जैसा अभी हो रहा है कि कुछ ना कुछ करके अब वो सभी को छुड़ा दिया अब कोई करता ही नहीं अग्निहोत्र और उसके बदले में आपने बहुत कुछ ला दिया तो बदले वाले करते हैं अग्निहोत्र का नियम पालन नहीं करते हैं जो अधिकारी है करना चाहिए उनको नहीं करते और बाकी तो क्या कहे बहुत कुछ सामान्य संध्या वंदन आदि भी कोई नहीं करता ऐसे सब छोड़ दिया तो ये सब करने का कारण यह है इसका ज्ञान नहीं है अब देखिए अभी ये दो पंक्तियों में दो पंक्ति ने एक ही वाक्य बनाया एक वाक्य में पूरा क्रम बताएंगे कर्मणश्च वीरवत्व दद य स्वप्रयोजन साधना प्रसहत्व ये कर्म का वीरमत्व क्या है कर्म में वीर्य और कर्म में वीर्य ये आप कह रहे हैं शक्ति शक्ति क्या शक्ति है क्या है ये कर्म में वीरमत्व कहते हैं अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में क्षमता को ही हम कर्म में वीर्य समझते तो ये प्रयोजनम प्रयोजन साधन प्रसहत्व तो, प्रयोजन के लिए साधन बनने के सामर्थ्य जो रखता हो उसी को वीरवत्व कहा जाता है अब ये आदि कर्म जो नित्य कर्म है वे भी विद्या के सहायक रूप से कार्य करने में सामर्थ्य रखते हैं इसलिए उनका भी अनुष्ठान होगा अनुष्ठान होना चाहिए तस्मा अब निर्णय लेते हैं जब पहले कहा उसी को दोहराते कि तस्मात विद्या संयुक्त तस्मात उपासना के सहित विद्या संयुक्त नित्य अग्निहोत्र आदि जो विद्या संयुक्त नित्य अग्निहोत्र है वह और विद्या विहीनम ज उभय ये दोनों भी दोनों को भी नहीं छोड़ा तो सर्वापेक्षा जिस हृदय में जो कहा उसका ये विशेष निश्चय है तो दोनों के लिए विद्या संयुक्त भी लेना विद्या रहित भी लेना इसीलिए भाष्यकार ने विद्या संयुक्त कर्मों का भी प्रतिपादन छांदों के और बृधारण्यों में किया नहीं तो छांदों के ब्रधारण्य में विद्या संयुक्त कर्मों का प्रतिपादन करने का कोई कारण नहीं दिखता वो भी ज्ञान के लिए प्रयोजक है तो आपको भी उपासना भी करने चाहिए ध्यान जब भी करना चाहिए पूजा पाठ भी जो भी आप कर सकते हैं नित्य कर्म के अनुसार वो भी नित्य कर्म के अनुसार जो आया हुआ और आपके आश्रम विद है उनका अनुष्ठान करना चाहिए जैसा आप अभी ब्रह्मचारी है तो आप गृहस्थ का कर्म नहीं कर सकते वो अग्निहोत्र आदि आप नहीं कर सकते वो उसका काम नहीं है तो आपको जो कर्म करने के लिए बोला है ये गायत्री आदि में संविदा इत्यादि है तो उसके विषय में वो जो ज्ञान है उसको आप कर सकते हैं और जब आदि तो नित्य कर्म में करना ही है वो जब भी करें और उस संबंधी जो उपासना है उपासना के संबंध में थोड़ा बहुत जो अभिषेक पूजन इत्यादि जो भी होगा जो भी आप कर सकते हैं विहित है उसको नित्य अनुष्ठान करना चाहिए उसका विशेष प्रयोजन होगा और केवल कर्म करने वाले का भी प्रयोजन होगा वो करेंगे तो दोनों को लिया विद्या संयुक्त और नित्य अग्निहोत्र आदि विद्याविहीनम विहीनम ज उभयम अभी ये दोनों भी मुमुक्षु ना मोक्ष प्रयोजन उद्देश्य न मुमुक्षु के द्वारा मोक्ष प्रयोजन को उद्देश्य करके मुमुक्षु बोलने से ही मोक्ष जाता है किंतु अब ये जो कर रहा है वो अग्निहोत्रा आदि का कोई और फल उद्देश्य करके नहीं कर रहा स्वर्ग जाने के लिए इत्यादि के लिए नहीं कर रहा उसका उद्देश्य मुख्य है क्योंकि उपात दुर्द उस, उसका संकल्प होता है उपात दुर्द को क्षय करके आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाने के लिए ही उसको किया जाता है इसीलिए मोक्ष प्रयोजन उद्देश्य न मोक्ष प्रयोजन को उद्देश्य करके माने इस जन्म में यहां इन्म नहीं जन्मांतरे चा तो जन्म में किया हुआ भी काम आएगा और ऐसा करते हुए आप जाएंगे तो अगले जन्म में भी ये आपके साथ आएगा तो आप करते रहिए तो आपके साथ ही आता रहेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको ये अनुसरण करेंगे अनुवर्तन करेंगे आपके पिनकाम पे पीछे पीछे वह आ जाते ऐसा आ जाए तो अब वो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक होगा और आगे कहते हैं कि इस जन्म में हो जन्मांतर में हो जिसके विषय में गीता आदि में कहा अनेक जन्म संसिंग इत्यादि कहा और वहां भी कर्मोपासना इत्यादि सबको लिया इसलिए प्राक उत्पत्ति है कृदम सब काबू होगा ज्ञान के पूर्व में अनुष्ठित होगा ये ज्ञान के पूर्व में अनुष्ठान करने की ये सारे साधन और ज्ञान अभ्यास करते हुए भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए जैसे स्वाध्याय आदि करते हैं ज्ञान अभ्यास करते हैं उसी काल में भी अनुष्ठान करना चाहिए ज्ञान होने के पहले तक इसका अनुष्ठान होना चाहिए प्राग कृतम यथ जो कुछ किया गया तथ यथा सामर्थ्य उसके जैसा जैसा सामर्थ्य है मानी कितने आप श्रद्धा से किया कितने भाव से किया कितने निष्ठा से किया एक दिन करता है दो दिन करता है फिर चार दिन नहीं करता जब मूड आएगा तो दो चार दिन बहुत करेगा और उसके बाद नहीं करता है यह निष्ठा नहीं होता है उसका कोई प्रयोजन नहीं अब वो किया है क्या है वो कभी करता है कभी करता है। नहीं करता मन आ गया तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ बहाना बना के नहीं करेगा ऐसा नहीं होता है वो भाव से श्रद्धा से निष्ठा से किया हुआ उसमें फल ज्यादा होता है इसलिए कहा यथा सामर्थ्य उसका सामर्थ्य जो है उसका फल देगा जैसा सामर्थ्य उसमें बनाया वैसा फल देखो तो ऐसा यथा सामर्थ्य फल अधिक। ब्रह्म अधिगम प्रतिबंध कारण उपात दुरी हेतु द्वारे करता क्या है बता रहे जैसा अभी अभी कहा, दोबारा दोहराया देखिए एक ही अधिकरण में दो दो बार भाष्यकार ने उन्हीं पंक्तियों को दोहराया। ऐसे सामान्य में नहीं करते अब उसके पहले अधिकरण में देखिए वहां भी यह कहा तो इतने बार कहे और वाक्यों में देखिए कोई इधर उधर अंदर नहीं यहां कोई विकल्प दिया आपको नहीं जो करना चाहे वो करे नहीं करना चाहे नहीं करे ऐसे भी कई लोग बोलते हैं अब चाहे तो कर सकता है नहीं तो नहीं करो ऐसा बोलते ऐसा नहीं दिया नहीं है।, है।, है यहां कहीं भी नहीं बोला कि ऐसा चाहे तो करो नहीं तो नहीं करो ऐसा कहां कहा वो ऐसे कल्पना करके बोलते हैं इसलिए मैं बोलता हूं यह सब कल्पना करके जो बोलते हैं उनको पूछना चाहिए कि आपके पास क्या प्रमाण है ऐसा कहा किस परंपरा में ऐसा कहा कौन से आचार्य का वचन ऐसा है कि आप चाहे तो कर सकते हैं नहीं तो नहीं करो संध्यावंदन करना है तो करो नहीं तो नहीं करो संध्यावंदन का कर नियम भी नाम भी यही है कि नित्य कर्म है वो तो चाहे तो करे नहीं तो करे नहीं होता है काम्य कर्म ऐसा है कि चाहे तो करो नहीं तो करो ऐसे में काम्य कर्म में है बाकी किसी में कोई साधन करते हो तो चाहे तो करो नहीं तो करो ऐसा नहीं होता है कि वो विकल्प वैकल्पिक नहीं दिया और उसी पर आप भ्रमित हो गया तो उसको आप ठीक कर देना चाहिए ऐसा कोई भ्रम आपका है कि आप चाहे तो करो भी चला नहीं तो करो भी कर जैसा भी करो तो जो आप कर सकते हैं वो करने के लिए कहते हैं उसी में यथा सामर्थ्य को बोला है ये शब्द शा, प्रयोग किया भाषिका वो क्या करेगा ब्रह्मा अधिगमा ब्रह्म को जानने के लिए जो प्रतिबंध है ब्रह्म ज्ञान के लिए जो जो प्रतिबंध है प्रतिबंध को हटाना है वो प्रतिबंध जो है ना ब्रह्म ज्ञान नहीं हटाता हाँ ये ध्यान रखो कुछ लोग समझते कि हम स्वाध्याय करेंगे मतलब ये ब्रह्म सूत्र आदि का अध्ययन करेंगे तो प्रतिबंध हट जाएगा नहीं हटेगा पहले अभी हमने कहा था इसके विषय में प्रतिबंध हटने के लिए नहीं होता है प्रतिबंध हटने के लिए जो है वो अलग है और ये जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये कोई कर्म का पाप का कोई प्राश्चित भी नहीं है ऐसा भी कुछ कहते हैं कि ऐसा करने से प्राश्चित हो जाता प्राश्चित भी नहीं होता प्राश्चित जिसके लिए कहा गया जैसा पहले अधिकरण है प्राश्चित संबंधी विचार किया तो जिसके लिए प्राश्चित कहा गया उसका प्राश्चित होगा ये ब्रह्म कोई प्राश्चित नहीं है और न ब्रह्म प्रतिबंध घटाने के लिए कोई उपाय है ये प्रतिबंध नहीं घटाएगा प्रतिबंध हो हटाएगा जो आप नित्य कर्म करेंगे अग्निहोत्र आदि करेंगे संध्या वंदन करेंगे पूजा पाठ करेंगे उपासना करेंगे ध्यान जप करेंगे योगासन करेंगे प्राणायाम करेंगे प्राणायाम को तो बहुत बड़ा फल तो ये सारे जो है वो प्रतिबंध हटाने के लिए काम आएगा ये नहीं काम आएगा ब्रह्मचर्य नहीं काम आएगा इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म अधिगम के प्रति जो प्रतिबंध का कारण है वो प्रतिबंध कारण क्या है उपास आपके द्वारा संपादित जो दूरित है पाप है वही तो प्रतिबंध कर रहा प्रतिबंध करता है उसमें भ्रम पैदा करता है भ्रम ज्ञान प्राप्त करते समय भ्रम पैदा करेगा और उसी प्रकार विपरीत ज्ञान को लाएगा अरे ये सब कुछ होता नहीं कि खाली बोलने के लिए कुछ नहीं होता है ऐसे विपरीत ज्ञान प्राप्त करेगा अनास्था उत्पन्न करेगा बहुत कुछ होता है इसी प्रकार शरीर में रोग आदि लाएगा यह भी तो दूरित ही करता है मन को विचलित करेगा मन जो है ंचल हो जाएगा बुद्धि भ्रमित हो जाएगी अभिमान अहंगार आएगा जब विद्या के प्रति अभिमान अहंगार भी होता है गुरु के प्रति अभिमान अहंगार आएगा ये सब पाप के कारण होता है अब गुरु जो विद्या को आप प्रदान कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से उनके प्रति भी शिष्य बिगड़ जाते हैं वो अहंकार आ जाता है यह प्रतिबंध होता है ऐसा आने पर आपको कोई काम करेगा तो यह सारे कुछ प्रतिबंध है ये प्रतिबंध को हटाने के लिए यह नित्यकर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए तो प्रतिबंध कारण प्रतिबंध का कारण जो दुर्ध है उसका क्षय करने के हेदु रूप में इसको माध्यम बना देना चाहिए ब्रह्म अधिगम कारण ऐसा दुर्द का क्षय करके और क्षय करने के माध्यम से हेतुत्व द्वारेण ऐसा हेतु बन करके ये ब्रह्मा अधिगम का कारण बनेगा ब्रह्म ज्ञान का कारण बनेगा वो जो ज्ञान जिसका प्रयोजन सिद्ध कर रहे वो यही कर रहा लेकिन इस प्रकार से कर रहा दुर्धय को करते हुए प्रतिबंध को नाश करते हुए ब्रह्मज्ञान के सहायक रूप में सिद्ध हो रहा इसलिए सारे कर्मों का अनुष्ठान जैसा बोला ऐसा करना चाहिए तो प्रतिबद्यमानम तो ब्रह्मादिकम के कारण तो को प्राप्त कराता हुआ अब कहते हैं कि यह क्या है वो आपने तो नित्य कर्म अग्रिहोत्रा आदि इसके बारे में बोला संध्या बंदन इत्यादि के बारे में बोला किंतु श्रवण मन के बारे में बोला नहीं तो भाषिकार को बिल्कुल ध्यान नहीं तो हम सोचेंगे ना क्योंकि हमारा दिमाग तो पूरा उनको पता है कि हम क्या क्या रास्ता बीच में से निकालते हैं कहीं से भी कोई छेद निकला तो वहीं से निकलने का कोशिश करते हैं तो भाषा कर अब आग देखिए आके क्या कह रहे कि इसवे का अंतर्गत सब आता है तो नित्य कर्म में आते ये तो कहते ऐसा प्राप्त कराता हुआ श्रवण मनन श्रद्धा तात्पर्य आदि अंतरंग कारणेक्षम वो तो क्या करेगा ये अभी बोला ना ये जो नित्य कर्मादि का आप अनुष्ठान करते हैं अभी अभी जब मैंने कहा श्रवणादि को पुष्ट करता और नित्य कर्म में जैसे निष्ठा आएंगे श्रवणादि को होगा यह बात भाषिकार के वाक्य है भाषिकार कह रहे हैं कि देखिए क्या होता है ऐसा तो दुर्दक्ष होगा तो ब्रह्मा अधिगम होगा तो कैसे होगा कि श्रवण मनन श्रवण मनन निध्यास हम जो भी ले लो तो श्रवण मनन श्रद्धा तो श्रवण मनन में श्रद्धा को उत्पन्न करेगा उसमें निष्ठा को उत्पन्न करेगा श्रद्धा से निष्ठा आधार और उसके बाद क्या होगा क्या प्रयोजन करेगा वो तात्पर्य आदि अंतरंग कारणेक्षम श्रवण करने के बाद में श्रवण किया हुआ जो शास्त्र का तात्पर्य का अवगाहन करने के लिए ये मदद करेगा अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? अब को छोड़ दिया क्या एक वाक्य में देखिए कितने सुंदर ढंग से क्योंकि कितना स्पष्ट है उनके मन में और इसमें कोई दो मत नहीं है तो पहले कहा दोनों एक ही मत को मानते हैं इसमें तो दो मत नहीं है इसीलिए भाष्यकार एक पंक्ति में बिना विच्छेद किए हुए कह रहे हैं कि कैसा क्रम से ये होता है तो ब्रह्मादि का मत तो प्रतिबद्धमान के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो और इसको सबको छोड़ करके प्रयत्न कर रहे हो हम यहाँ वो सब नहीं करेंगे खाली हम पाठ सुनेंगे श्रवण करेंगे नहीं होता है श्रवण करके होता है और हमने कई लोगों को ऐसा देखा श्रवण करते होता है बाद में बिगड़ जाता है बिगड़ जाता है मतलब उसको फिर बाद में उसके पर कोई कुछ नहीं था और कोई काम करता और चले जाता है क्यों वो बाकी जो साथ में करते हैं वो नहीं होता है ऐसा देखा अब अभी इतने साल से हम कितने को देखा है ऐसा अलग अलग प्रकार से आते हैं और वो करने से होता है इसलिए हम यहां सामान्य नियम रखा है जो भी आएगा तो अपने अपने जो भी गुरु मंत्र है इत्यादि का यथावत अनुष्ठान और जो सामान्य हमारे जो नियम है वो नित्य कर्मों का नियम है उसका अनुष्ठान करना है शौजाति नियमों का पालन करना है ये जितने हमसे जुड़ते हैं हम उनको कराते हैं अब वो करते हैं नहीं करते वो उनका अपना प्रॉब्लम है और आम करने के लिए प्रेरणा तो देते हैं अब वो नहीं करते हैं तो वो जाएगा वो उनको बल नहीं प्राप्त होगा अब उसमें क्या कर सकते हम पकड़ करके हाथ पकड़ करके या सिर पकड़ के तो नहीं करा सकते अब वो बताते हैं बुद्धिमान है तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा क्यों बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है क्यों करना चाहिए और भ्रम फैला हुआ इसके कारण नहीं करते वो नहीं करना चाहते ऐसी बात नहीं उसको पता नहीं इसका वैल्यू क्या भोजन में नियम पालन करना चाहिए हाथ कौन सा हाथ पकड़ना चाहिए कैसा आगमन करना चाहिए कैसे जो है प्राणाहुति करना चाहिए ये बोलने पर भी नहीं करता वो सामने भोजन आ जाता है पता नहीं कैसे कैसे कर देते हैं अब बुरी आदत बना हुआ है तो कैसे भी कर देते भोजन करते समय अन्यत्र अन्यत्र स्पर्श नहीं करना चाहिए ये भी तो बहुत सारे चीजें हैं वो क्यों करते हैं इसमें हमको सावधान करने के लिए क्योंकि ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत आता है सब नियम में आता है इसीलिए अब ये श्रवण मनन श्रद्धा तात्पर्य अब तात्पर्य को भी जोड़ दिया अब सोचेंगे तात्पर्य तो केवल मनन करते करते हो जाएगा ऐसा नहीं होगा कि ये श्रवण मनन तात्पर्यादी अंतरंग साधन आदि ये सारे अंतरंग साधन है किसके लिए वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहिरंग साधन तो शवजादी हो गए ये अग्निहोद्रादि कर्म हो गए और ये श्रवण मननादि अंतरंग साधन है ये दोनों को प्राप्त कराने के लिए आपको पहले दुर्दक्षय करना पड़ेगा तो अभी जैसा मैंने कहा श्रवण करने से दुर्धाक्षय नहीं होगा मनन करने से दुर्दक्षय नहीं होगा तो क्यों दुर्द एक अलग कार्य है उसके लिए एक अलग नियम बताया उसी के अनुसार करना पड़ेगा तब दुर्दक्षय होता है मनन करने से उसका तत्व ज्ञान हो जाएगा अब तत्व अंधकरण शुद्धि की आवश्यकता है तो वो हो जाएगा और दुर्दक्षय करने वाला मनन भी है जैसे भगवान के चिंतन करते हैं ध्यान करते हैं उसका तो वो उपासना के अंतर्गत होता है उपासना से अतिरिक्त जो है वो फल नहीं देता इसलिए श्रवण मनन श्रद्धा उसी के साथ श्रद्धा हो जानी चाहिए और तात्पर्य आदि अंधरंग कारण अपेक्षम ये सब कारण को प्राप्त कराता हुआ ये सब कारण के सहित अपेक्षम इन सब की अपेक्षा जिसमें वो कौन है ब्रह्म विद्या ये ब्रह्म विद्या इन सब की अपेक्षा करते हैं इसके बिना तो होगी नहीं तो अंधरंग साधन भी चाहिए बहिरंग साधन भी चाहिए नित्य कर्म भी चाहिए सांग का नित्य कर्म चाहिए और केवल नित्य कर्म चाहिए सारे को जोड़ दिया ये जो जैसा जैसा आपको करना है सारे को जोड़ करके कहा यह अंतिम विद्या सह एक कार्यत्व भवदीदी स्थित तब जाकर के ये जो कर्मादि है वो विद्या के सहित एक कार्य होगा यदि आपने ब्रह्म विद्या का उद्देश्य नहीं रखा और दुर्दक्ष प्रयोजन नहीं संकल्प में नहीं रखा तब तो वो यह कार्य तो नहीं करेगा वो केवल शुद्ध कर्म करता रहेगा लेकिन यह उद्देश्य रहकर के इन कर्मों का अनुष्ठान जो भी कोई करता है उसको अवश्य ही ब्रह्म विद्या में विशेष साधन में विशेष प्राप्ति होगी ब्रह्म विद्या में कोई अंदर नहीं होगा ब्रह्म विद्या तो एक रूप यथात्र था उसमें कोई अंदर नहीं होगा इसकी थोड़ी सी टीका है नीचे देखिए ये न्याय निर्णय टीका में द्वितीय पंक्ति में कहते हैं कि विधुरादेर आश्रम कर्मस्व अनाधिकारा तदीय जप्यादि विद्यासाधन मिथि अंतरा चापी त्यम ये पहले अंतराधिकरण में विधुरादि अधिकरण इत्यादि आया था कि जो विधुरादि होते हैं जो सपत्नीक नहीं होते हैं इनका तो आश्रम कर्म में अनधिकार है या आश्रम कर्म नहीं कर सकते लेकिन उनको भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है ऐसा कहा था अब क्या है वो तो अग्निहोत्रादि नहीं कर सकते वो छोड़ दिया अब उस, वो तो ये अंतरंग साधन में कैसे पहुंचेगा श्रवण बन इत्यादि कैसे पहुंचेगा तो अनाधिकार होने से तदीय जब्या तब क्या लेना है उसी के संबंध में जो जब आती है वो विद्या साधन हो जाएगा उनका तो अग्निहोत्र आदि छोड़ देना अब वो जो जब आदि करते हैं मतलब अग्निहोत्रादि में जो अधिकारी नहीं है जैसे हम लोग अग्निहोत्रादि अधिक, में अधिकारी नहीं सब ब्रह्मचारी सं अग्निहोत्र आदि में अधिकारी नहीं अब वो गृहस्थ अधिकारी है ऐसा होने पर आपको तो जो विदुर विधुराधिकरण में जो निश्चय किया था उसी के अनुसार जब आदि का अनुसरण करते हुए करना चाहिए तो अभी शब्द का यह अर्थ है क्यों अन्य जो भी साधन बताया जब तब आदि भी इसमें जोड़ते हैं सबका नाम नहीं लिया वो सामान्य बता दिया तो आप उसको समझ लेना विद्या उपेदेशु कर्मसु शक्त तत्गे केवल कर्मकारिणों न विद्या शंख्या से यहां तो विद्या सहित जो कर्म है उसी में शक्त है वो करने में उसका सामर्थ्य है और उसका यदि वो त्याग देते हैं केवल कर्म करते हैं तो उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है ऐसा यदि हम कहें तो आशंका करेंगे तो उसके उत्तर में ये कहा कि समाहिदमी द्रष्टव्य इसी का उत्तर यहां दिया गया कि विद्या शहीद भी हो विद्या हो जो विद्या उपेद है विद्या शहीद करने का अधिकार है विद्या सही करेगा कर, अग्निहोत्र आदि को जो केवल करने का अधिकार केवल भी करेगा तो दोनों ही क्रमशः कारण बनता है विद्या सहित होगा तो उसका अधिक फल रहेगा और विद्या रहित होगा तो उसको कम होगा इस प्रकार से यथाक्रम होगा तीव्र संवेगाना नाम आसन्न ऐसा योग सूत्र में कहा जो आप जैसे भाव से जितने तीव्रता से इनका अनुष्ठान करेंगे वैसा उनका फल होगा इस प्रकार से ये विद्या ज्ञान साधनत्वाधिकरण त्रयदशाधिकरण इसमें विद्या ज्ञान साधनत्व नाम दिया क्योंकि यद विद्या या ये सूत्र है उसी के अनुसार ये नाम दिया। ओम पूर्णमतः पूर्णमिद पूर्ण मुदस्ते पूर्णस्य ओम पूर्णमेवावशिष्य ओ शाति